दोस्तों, कैरल ड्रैग कहती हैं, अगर तुम्हें अपना लाइफ बदलना है, तो सबसे पहले अपनी सोच ऑब्जर्व करो। माइंडसेट चेंज का पहला कदम अवरेंज है। तुम अपना दिमाग तब तक रिवाइअर नहीं कर सकते, जब तक तुम अपने अंदर के फिक्स्ड वॉइस को पहचान नहीं लेते। हर किसी के अंदर एक छोटी सी आवाज होती ह� ये है फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के बहाने तुम्हें रुकने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तुम उस आवाज को सुनते हो और जवाब देते हो, शायद अभी नहीं, लेकिन मैं सीख लूँगा। तो वही मोमेंट होता है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ड्वेग कहती हैं, You can talk back to your fixed mindset। ये कोई सोचने का पैटर्न चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप वन अवरेंस अपनी सोच को ऑब्जर्व करो। हर चैलेंज के वक्त देखो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? क्या तुम एस्केप करना चाहते हो, या क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हो? जब तुम अपने रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा कंट्रोल वापस आने ल Growth mindset कहता है, मैं सीख व्याख्या के क्या नहीं करना। ये छोटा सा reframe तुम्हारे दिमाग के wiring बदल देता है। गलती तुम्हें weak नहीं बनाती, वो तुम्हें smarter बनाती है। Step three, replace I can't को not yet से बदलो। Dweck कहती है, not yet एक छोटी सी line है जो infinite door खोल देती है। ये line तुम्हें याद दिलाती है कि तुम stuck नहीं, तुम एक process में हो, औ प्रोग्रेस। स्टेप फोर, प्रैक्टिस। हर दिन अपना दिमाग स्ट्रेच करो। माइंडसेट चेंज एक बार का काम नहीं, ये एक रोजाना की एक्सरसाइज है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो, नए काम ट्राई करो, और जब रेजिस्टेंस आए, तो उसे सिग्नल समझो कि ग्रोथ हो रही है। जब तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करता है, तो समझ जाओ Environment सीखने वाले लोगों के साथ रहो। तुम्हारा environment तुम्हारा mindset shape करता है। अगर तुम उन लोगों के आसपास रहोगे, जो हर चीज को opportunity समझते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही सोचने लगता है। Energy contagious होती है। Choose your circle wisely। दोस्तों, ये journey linear नहीं होती। कभी तुम्हारा fixed mindset वापस आएगा, कभी तुम्हारा growth mindset loud होगा। लेकिन हर बार जब तुम चूज़ करते हो सीखना ओवरफ़ियर, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा और फ्लेक्सिबल बन जाता है। ड्यूएक कहती हैं, चेंज इज़ नॉट अबाउट हु यू आर, इट्स अबाउट हु यू आर बिकमिंग। यानी तुम परफेक्ट होने नहीं, इवोल्व होने आए हो। सो भाई इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। ग्रोथ उतनी बार तुम्हारा brain expand होता है और जब तुम अपना mindset consciously design कर लेते हो तो तुम अपना life design कर लेते हो क्यूंकि mindset ही वो filter है जिससे तुम दुनिया को देखते, समझते और जीते हो और इसी realization के साथ कैरल ड्वेक अपनी किताब का सफर complete करती है एक final reflection के साथ जिंदगी एक race नह